श्री श्रीमदभागवत महापुराण महाराज पृथ्वी की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव मैत्रिवाच भगवान साकता श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी महाराज पृथ्वी के निन्यानवे यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर उनसे कहा श्री भगवान वाच, हेध सत्य क्षमा आत्मा चंतु सुधिया साधबोलो के देव नरोतमा त्मा कले वरम श्री भगवान ने कहा राजन इंद्र ने तुम्हारे सौ अशुमे पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं। तुम इन्हें क्षमा कर दो नरदेव जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है पुरुषा यदि मुह्यंते दुशा दी महया श्रम एवं पर अत कायम विद्वान्न अविद्याम कर आरब्ध नैवास्म प्रतिबुद्धो सज्जते यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाए तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होते असंत शरीर स्मिन नमूनोत्पादित गृह अपत्ये द्रमिणे वापि का कुरियान कुरयान ममता इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है एक शुद्ध स्वयं ज्योतिर्गुण सौ गुणाश्रय सर्वगो नाम साक्षी निरात्मा आत्मा निरात्मात्मात्म पर या एवं वेद त्मा आत्मस्थे पुर न समय स्थित यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश निर्गुण गुणों का आश्रय स्थान सर्वव्यापक आवरण आवरणशून्य सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है अतएव शरीर से भिन्न है जो पुरुष इस देहस्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है यह स्वधर्म निराशे श्रद्धयान्वित भजते शन कैस्त मनोहरा जन प्रसिदती परित्यक्त गुण दर्शनो विसदाशयः ब्रह्म दर्शन जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है फिर तो वह मेरी रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है, परम शांति, ब्रह्म अथवा कैवल्य है भिन्नस्य लिंगस्य द्रव्य क्रिया कारक क्रियाकार जो पुरुष यह जानता है कि शरीर ज्ञान क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनसे निर्लिप्त ही रहता है वह कल्याण में मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है राजन गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत इंद्रिय इंद्रियाभिमानी देवता और चिराभास इन सब की समष्टि रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है इसका सर्व आत्मा से कोई संबंध नहीं है मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी हर्ष शोकादि विकारों के वशीभूत नहीं होते मध्य मधम सुखे दुखे चितेन्द्रिया मयोपक्लिप्ताखिल लोक संयुक्त विधस्वीराखिल लोक रक्षण श्रेय प्रजापाल ये सृकृथा ष्ठ मंसम हर्ता हृत पुण्य प्रजा अरक्षिता कर हम इसलिए तुम उत्तम मध्यम और और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक समझो तथा मन और इंद्रियों को जीत कर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो प्रजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का छठा भाग मिलता है इसके विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किन्तु उससे कर वसूल करता रह जाता है उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है एवं दिजाग्रया अनुमता धर्म प्रधानम ह्रस्व काल गृहोपता द्रष्टा सिद्धान लोक वरम च मतन मंद्र विष्णुस्वृते हम गुणशील ना हम सुलभ तपो भी योगीन भाजपित ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक पालन करते रहो तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे ही सनकादि सिद्धों के दर्शन होंगे राजन तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको वश में कर लिया है अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है लोक गुरु विस्व क्षे नुशासित आदेश हरे पाद प्रेमणा जी कहते हैं गुरु के इस प्रकार कहने पर जगत विजय महाराज पृथ्वी ने उनकी आज्ञा सिरोधहारी की देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और ने निकाल दिया भगवान तथा भगवा नृथनोपितार्ण समीहान भक्त गृहीत चरणुज प्रस्थाभिमुखोप्य अग्रह विलंबित पश्य पद्मपलासाक्षो न प्रतस्थे सृहिमाता प्रिय महाराज पृथु ने विश्वात्मा भक्तवस्त्र भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए श्रीहरि वहां से जाना चाहते थे किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्चल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए वहां से जा ना सके स आदिराजो रचिताजलिहरी विलोकत नगद्रृलोचन न किंच न उवाच सत्म विलवो हृदोपगुह्या अथावृद्धा शुकला विलोकयन अलीगोचर मह पूषं पदास्सम स्थितमन समुनते आदिराज महाराज पृथ्वी तो सके और न तो कंठ गदगद कुछ बोल ही सके उन्हें हृदय से आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यो के त्यों खड़े रह गए प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे उनका कराग्र गरुण जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था महाराज पृथु नेत्रों के आंसू पोच करवाच व्यो तर स्वरादुध कथम विणते गुण विक्रियात्म नाम ये नारकाणाम ल्यपते वृण न नाथ काम येनाथ तदप्यहम क्वजिन्न युष्मरणुजाशव महत्माहृदच्युत स्वनायत मे समे वर महाराज पृथु बोले मोक्षपति प्रभो आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देने में समर्थ हैं कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है वे तो नारकी जीवों को भी मिलते ही हैं अतः मैं इन तुक्ष विषयों को आपसे नहीं मांगता मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे दस हजार कान दे दीजिए जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं सउत्तम श्लोक महन्मुखच्युत भगव सुधाकिलत तत्वर्त्मनालम पुण्यकृति प्रभो आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती है अतएव हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है यशिव शुश्रव आर्य संगम संगमे यदि प्रणो सक थम गुणघ्यो विरमे बिना पशु संग्रह उत्तम कृति वाले प्रभो सत्संग में आपके मंगलमय सुयश को दयावश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती है अथा भजे गुणालयं ताखिलुषोत्तम गुणाल अभ्यावोरेकतेथो कले नितैकतालो जगज्जनिया जगदी स भेसर्मणि न समी करोषि फल्युर दीन वत्ल अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता के साथ आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ किंतु ऐसा न हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए जगदीश्वर जगत जन्य लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है ही क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी लालायित हूं किंतु आप दीनों पर दया करते हैं उनके कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं आपको भला लक्ष्मी जैसे भी लेना है भजन्यथ एव साधवो युदस्तम गुण विभ्रमोदय भवत्दा लुस्मरना सताम भगवन्न विदे अने गि मे गि ते जगतां विमोहिनी वरम मणिस्वेति भजंतमार जनोचित कथम न पुनः कर्म करोति मोहितः इसी से निष्काम आत्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं आप में माया के कार्य अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है भगवन मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सतपुरुषों का कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ आपने जो मुझसे कहा कि वर आपकी इस वाणी को तो मैं संसार को मोह में डालने वाली ही मानता यही क्या आपकी वेद रूपा वाणी ने भी तो जगत को बांध रखा है यदि उस वेद वाणी रूप रस्सी से लोग बंधे न होते तो वे मोह बस सकाम कर्म क्यों करते पिता स्वयं। तथा प्रभो आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आपसे विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्रादि की इच्छा करता है फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर तो अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें इत्यादि भक्तिरस्त दिष्टे मायाम मदीयाम तर श्री मैत्री जी कहते हैं आज पृथ्वी के इस प्रकार स्थिति करने पर सर्व साक्षी श्रीहरि ने उनसे कहा राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है तत्व मयाधि प्रजापते मदादेश करो लोक सर्वत्रो त्रिशोभनम ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो प्रजापालक नरेश जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है मैं राज्य मतिम पूजिरागा भूतांडिक्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी इस प्रकार भगवान ने राजर्षि पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा कर वहां से चलने को तैयार हुए देवर से पित्र गंधर्व सिद्ध चारण पन्नगा किन्नरा किन्न सरसो मर त्याखा भूता यज्ञर थी आराघ्या वाग्वित्ताजलि जलिभक्तितः सभा जिता सर्वे सर्व कुंठान अनुगता महाराज पृथु ने वहाँ जो देवता ऋषि पितर गंधर्व सिद्ध चारण नाग किन्नर अप्सरा मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए हुए थे उन सभी का भगवत बुद्ध से भक्तिपूर्वक वाली और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया इसके बाद वे सब अपने अपने स्थानों को चले गए भगवान से भी राजोपाध्याच्युत हरणी वनोमु स्व अदृष्ट नशितात्मरे अव्यक्ता देवा देवाय भगवान भगवानच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधारे तदनंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्ध्यान हुए अव्यक्त स्वरूप देवासीदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथ्वी भी अपनी राजधानी में चले आए ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्याम सहीतायाम चतुर्थ स्कंधे